प्रसंख्याने प्रसंख्याप्यकुशित सर्वथा विवेक धर्म में समाधि ये सूत्र की व्याख्या पूरी हो विवेक ज्ञान उसमें भी आसक्ति राग नहीं होने से फिर निरंतर विवेक ख्याति रहती है तो धर्म में घाधि उसके बाद तयोजन मह समाधि का प्रयोजन इसका फल कहते हैं तथा क्लेश निवृत्ति तथा धर्मेघ सधे धर्मेघना समाधि से समाधि प्राप्त होने सर क्ले कर्मण निवृत्ति क्लेशा है अविद्या अविद्यामिता राग द्वेश अभिनिवेश और कर्म पुण्य पाप कर्म जितने हैं संपूर्ण कर्म की निवृत्ति हो जाती है भाष्य में तलाभाथ ततः धर्म में समाधि से समाधि से कहा तो सामधि की प्राप्ति से लाभ से अविद्या अविद्यादय क्लेशा भवंती मूल के साथ नष्ट हो जाते हैं अविद्या मूल्य सब पूरा नष्ट हो जाते हैं और कर्म है कुसला कुशलाश्च कर्माश समलघात हता कुशल और कुसल पुण्य पाप कर्म जितने कर्म के समूह मूल के साथ सब नष्ट हो जाते हैं क्लेश और कर्म इनकी निवृत्ति हो जाने से क्लेश कर्म निवृत्तो जीवन एवं विद्वान विमुक्त होवती जीते जी विद्वान मुक्त हो जाता है टीका में पुनर जीवन एवं मुक्त होवती जीते जी मुक्त कैसे हो जाएगा होता है उसका उत्तर कहते हैं भाष्य में यस्मा विपर्य भवश्य कारणम भव जन्म संसार का कारण है विपर्य क्लेश कर्म जब तक है तब तो तक तो संसार की प्राप्ति होती है नहीं क्षीण विपर्य कचित क्य क्वचि जात दृश्यत क्षीण विपर्यश विपर्य विपरीत ज्ञान क्षीण हो गया विवेक ज्ञान हो गया तब तो अभी ही रहने से कहीं कच्चित जीव कोई भी क्वचित जात कचि दृश्यते कहीं देखा गया किसी के द्वारा कोई जाति से नहीं होता है फिर जन्म नहीं होता है मुक्त हो जाता है टीका में यशमादित क्लेश कर्म वासने किल कर्माशयो जात्यादि निदानम जाति जन्म आयु भोग पुण्य का मूल कारण निदानम जात्यादि निदान मूल कारण है कर्माशयो कर्म का समूह कैसे क्लेश कर्म क्लेश कर्म वासना भी इध युद्ध है दीप्त प्रकाशित प्रज्वलित उद्बुद्ध क्लेश कर्म वासना से उन्मुख कर्म तो बहुत है फल देने के लिए जब उन्मुख हो जाता है तो तैयार हो जाता है युद्ध कहते फल उन्मुख फल उन्मुख होता है अभी अभी क्लेश कर्म वासना इनसे जब कर्म आसे पूरा फल देने के लिए प्रकाशित प्रज्वलित तैयार तो हो गया तो जन्म जाति आयु भोग होता ही निदान निदानी भवित्य में रहती निदान है मूल कारण कारण रहेगा तो कार्य होगा निदाने असत्य मूल कारण नहीं रहे तो निदानी निदानम अस्य अस्तित्व निदानी कार्य जिसका मूल कारण है निदान है उसको कहेंगे निदानी कार्य जो निदान मूल कारण रही नहीं रहेगा कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं हो सकता है यथा अत्र भगवान अक्षपादम न्याय सूत्र में कहा अक्षने भगवान अक्षपाद वितराग जन्म दर्शनाद इति बीतरागा नाम जन्मदर्शनाथ राग समाप्त तो हो जाए तो जन्म नहीं होता है बीतारा का जन्म नहीं होता है का अर्थात सराग जन्म दर्शन जन्म जन्म बहुत आसक्ति वाले का ही जन्म होता है आसक्ति है तो फिर पूर्वजन्म सिद्ध होता है इसी प्रकार जन्म जन्मांतर की सिद्धि होती है ज्ञान होने पर आसक्ति संपूर्ण निवृत्त हो जाने से जन्म नहीं होता है अथ एवं धर्म में कि दिशम चित्तम कीदश चित्त धर्मेघे सती धर्मेघ पर फिर उसके चित्तम पश्चाचितीदृशम होती उसका उत्तर देते हैं तदा सर्वरणमलापेत ज्ञानसनजेय तदा समाधु धर्मेघ सधनमेत ज्ञान ज्ञानस्य सर्वे ही आवरण मल ही अपेत आवरण मल से रहित ज्ञान अनंत हो जाता है ज्ञान से अनंत त्याज अनंत होने से ज्ञम अल्पम ज्ञ अल्प हो जाता है सब का ज्ञान हो जाता है आवरण रूप मल ही जिसके कारण ज्ञान नहीं होता है अज्ञान से आवृत ज्ञान गीता में भी कहा गया तो ज्ञान जब धर्मवेग समाधि क्ले से कर्म वासना समाप्त होने पर आवरण और मल से रहित तो हो गया तो ज्ञान स्वच्छ अनंत हो जाता है अल्प स्व हो जाता है सर्वज्ञ हो जाता है योगी तदा अल्पम ठीक है आवरिय चित्त सत्व ये भी रीति आवरणी चित्ता सत्त जिनके दर आवृत होता है वो आवरण है मला है क्लेश कर्मी कलेश कर्म है सर्वे चे आवरण मलाश्चे सर्वावरण मला, सर्वा मला जितने आवरण और मल है क्लेश कर्म है आवरण और वासना है क्लेश कर्म हो क्या मल आवरण है वासना अज्ञा अभिवेक ये जितने आवरण मल सब से रहित तेभ्यो मल दोनों से रहित आवरण नहीं होता है पुण्य पाप कर्म क्लेश और कर्म अविद्यादि क्लेश कर्म और वासना समाप्त होने पर शुद्ध हो जाता है ज्ञान अनंत ज्ञान से अनंत्यात ज्ञाए तन नहीं तनयात्पत्तिया चित्त सत्व है ज्ञान सद चित्त सत्व प्रश्न क्या था चित्त सत्व कैसे होता है तो उत्तर दिया ज्ञान से अनंतयाथ तो चित्त सत्व अनंत हो जाता है अनंत हो जाने से अपरिमेयवात्त परिमेय परिचयन अपरिमय होने से ज्ञ अल्पम ज्ञेय अल्प हो जाता है यथा शरदी घना एवं अपगत शरद घनपटल मुक्त पीत प्रद्योतम से चित्व प्रकाशान्यादप प्रकाश में तदेत आह शरदुत में घनपटल मुक्त घना नाम पटल मेघपटल है उससे रहित तो हो जाता है चंद्र की अर्जी चंद्र के प्रकाश प्रभा परित प्रद्युतमान स बिल्कुल प्रद्युतमान माने चंद्र गिरण मेघ समाप्त होने पर आकाश साफ है मल रहित है आवरण भी पटल नष्ट हो गया तो अत्यंत प्रकाशमान है शरत ऋतु में प्रकाश अनंत्याग प्रकाश स्वच्छ अनंत होने से प्रकाश घट आदि अल्प हो जाते हैं प्रकाश होते अल्प सबका प्रकाश हो जाता है इसी प्रकार अपगत रजतम चित्त सत्व से चित्त सत्य में रजतम रूप मल जब अपगत नष्ट हो गए तो प्रकाश सत्वगुण केवल रहा प्रकाश अनंत त्याग अल्पम प्रकाशम सर्व रहता है सबका प्रकाश हो जाता है तदेतः सर्वे क्लेशकर्मा आवरण विमुक्त ज्ञान से आनन्त जितने क्लेशकर्म आवरण है अविद्या क्लेश कर्म वासना से रहित होने पर ज्ञान चित्त अनंत हो जाता है आवरकेन तमसा अभिभूत आवृत क्वचिद रजस प्रवर्तिद्घाटि ग्रहण समर्थ होती आवर के तमसा आवरण तो वाला तमगुण आवर आवरकेन तमसा आवृत दब जाता है ज्ञानसत्व ज्ञान में जो सत्तो है आवृत होता है तो क्वचित रजसा प्रवर्तितम कहीं कहीं रजगुण से प्रवर्तितम का अर्थ उद्घाटितम रजगुण से आवरण हट जाता है आवरण हट जाने से ग्रहण समर्थम हो तो ज्ञान के लिए समर्थ होता है तथा यदा सर्वेर आवरण मलिपगत मलम होती जितने आवरण मल रह उससे रहित तो हो गया केवल सत्वगुण हो जाता है तदा भगवत तो चित्त सत्व अन हो जाता है ज्ञान सेनंत ज्ञे अल्प सम्पद्यते ज्ञान अनंत से ज्ञ अल्प हो जाता है यथा आकाशे खुत आकाश में जैसे खद्योत छोटा है इस प्रकार ज्ञान अनंत हो गया तो ज्ञय स्वल्प हो जाता है यदम उक्त टीका में एक त्यरेक मुख स्फुति जो ज्ञान शन्य होती इसको ही कहते आवरकेण तमसा विभूत आवरक दब, दब जाता है चित्तस प्रकाशरूप क्रियाशील रजस प्रवर्ति रजगुण क्रियाशील तमगुण आवर अतेव अतएवघाटित तो जगुण प्रवृत् होता है तो उद्घाटित तो हो गया प्रकाश होगा प्रदेशाद अपितम अपने स्थान से अपनीतम अपनी, तो अपनी तम, चित्त सत् चित्त हट जाता है तब सत्व गुण स्वच्छ प्रकाश होता है अतव सर्वान धर्मान, धर्म धर्म मेघ क्यों हुआ धर्मान मेहति इति धर्म मेंघ सन्धर्मा का ज्ञान मेहति वर्षति प्रकाशन न सब ज्ञे पदार्थों को प्रकाशन करके मेहति का था वर्षति सबको प्रकाश कर लेता है इति धर्म मेंघ ही उच्यते और धर्म में धर्म की वृष्टि हो जाती है अधर्म समाप्त तो हो जाता है ऐसे भी कहते हैं अयम अम अस्तु धर्म मेंघ समि सवासन क्लेश कर्मा से प्रसम हेतु अथ सत्य न जाए तो पुनर्जंतु इतः ये समाधि हो जाए कोई बात नहीं धर्मविक समाधि जो कि सवासन क्लेशकर्मा से प्रसम हेतु वासने के साथ क्लेश कर्म आशय की निवृत्ति का हेतु धर्मविक समाधि हो भी जाए तो भी होने के बाद भी सत्य प्य धर्म समाधि होने पर भी कस्मान न जाए थे पुनर्जंतु जीव फिर जन्म क्यों नहीं होगा इसका तो स्वभाव जन्म मरण जन्म क्यों नहीं होगा उसके लिए कहात्र मुक्तम इसमें कहा गया यदि कारण नहीं रहा फिर जन्म कैसे होगा कार्य कैसे होगा कारण के बिना यदि कार्य हो जाए तो ये जो काम दिया इति कारण समुदादेत कार्यम क्रियत कारण के उच्छेद होने पर भी जति कार्य हो जाए हंत भो मणि बेधाद्यो अंधादि भवे प्रत्यक्षा तो अंधादि के द्वारा मणि बेधनादि ये भी हो जाए कैसे हो जाएगा टीका में, में ये अत्यंत असंभव है अंधो मणिवा विद्यत तमनं गुलिरावयत, तम गुलिरावयत अग्रिवस्तम प्रत्यमंचत तम जिहोभ्य पूयत कहीं कहीं पाठ वेद भी है अंधो मणिम अभिध्यत अंधन्य मणि को प्राप्त कर कि उसके वेद डाला मणि को छिद्र कर दिया और तम अनंगुलिर आवयत जिसके अंगुली नहीं है उसको गुथ लिया मणि को और जिसकी ग्रीवा कंठ नहीं उसको पहन लिया अग्रीवातंभ प्रत्यमुंच वो पहन लेने पर जिसकी जिहा नहीं वो उसकी स्तुति करने लगा बड़ा सुंदर दिखता है अभ्य पूजे ये सब असंभव है अंधवी मणि को प्राप्त करके छिद्र बना दे अंगुली रहित तो हुए उसको गूथ ले कंठ नहीं तो उसको पहन ले और जीवा रहते तो व्यक्ति भी उसकी स्तुति कर ले हो पूजा करे कारण के बिना यदि कार्य हो जाएगा अंधादी से हो जाए मणिवेदा देता आभान को लौकिक उपन्नाथ ये आभान को लोक में प्रसिद्ध है कथा है क्यों ये भी सार्थक हो जाएगा कारण के बिना कार्य हो जाए तो अनुपन्नर्थतायाम जो प्रामाणिक है संभव नहीं इसके लिए जो आभान के है लौकिक आभान के उपन्ना अर्थ हो जाएगा और असंभव नहीं संभव हो जाएगा अत्यंत असंभव के लिए कहा जाता है ये संभव नहीं ये भी संभव हो जाएगा क्योंकि अविध अविध्यत का अर्थ अविध्यत अंधो मणिमिति अंध मणि को अभिद्यत वेद डाला आवैत का अर्थ ग्रथित वन लिया जिसके अंगुली नहीं ये ये माला रूप गुंथ नक, ग्रंथ न कर दिया प्रत्युंचत का अभ्य पूज का स्तुतवान जिसकी जीवा नहीं उसने स्तुति करने लगी ये सब असंभव के लिए एक आभान को कथा न कहे लोक में और ये अब असंभव नहीं संभव हो जाएगा कारण ही क्यों न कार्य हो जाए ये भी संभव हो जाएगा अर्थात कारणी के बिना कार्य नहीं होता है क्लेश कर्म आदि आवरण सब समाप्त तो हो गया तो अभी जन्म नहीं होगा तो मुक्त तो हो जाएगा जीवन मुक्त हो जाएगा क्लेश कर्म विद्या समाप्त तो होने के बाद भी जन्म हो जाएगा कारणी के बिना तो फिर ये आभरण का असंभव नहीं संभव हो जाएगा टीका मे नु धर्म मेघ पराकाष्ठा ज्ञान प्रसाद मात्र परम वैराग्यम समलघा सामहंत वित्ता समाधिसंस्कारान क्लेशकर्माशन गुणास्तु सतय विकारकरणशीला कस्मा देहेन्द्रियादि देहेन्द्रियाभंते इत फिर शाह करते धर्मेघ सी होने पर भी जन्म क्यों नहीं होगा धर्मेघस परा का धर्म में समाधि की शांति में सीमा है ज्ञान प्रसाद मात्रम पहले ज्ञान हे प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान होता है उसी ज्ञान की सच्चता, प्रसाद प्रसन्न हो जाएगा स्वच्छ समाधि पराकाष्ठ होकर के ज्ञान एकदम दृढ़ स्वच्छ हो जाएगा और ज्ञान स्वच्छ है, है का पता चलेगा क्या है परम वैराग्यम वैराग्य है तब विवेक ज्ञान है वैराग्य नहीं होने का कारण विवेक नहीं है विवेक होता है तो उसका कार्य अवश्य वैराग्य होता है इसलिए साधन चतुष्ट में विवेक के, के बाद वैराग्य कहा गया जहा वैराग्य का वैराग्य की कमती हो वैराग्य का ह्रास हो रहा है वृद्धि नहीं होती है वैराग्य न्यून न्यून होता है तो हाँ विवेक स्वच्छ नहीं ज्ञान प्रसाद नहीं होता विवेक का नहीं होता है ऊपर ऊपर से विवेक लगता है किंतु तो अभी दृढ़ नहीं हुआ विवेक दृढ़ हो तो अवश्य ही वैराग्य होगा तो जो ज्ञान प्रसाद ज्ञान प्रसन्न स्वच्छ हो जाए समाधियों पर वैराग्य परम वैराग्य निरति से वैराग्य अत्यधिक वैराग्य होता है तब ज्ञान प्रसाद हुआ ये पराकाष्ठा समाधि करते करते जितने जितने वैराग्य दृढ़ हो जाए ऐसे समाधि करते रहे समाधि करते के अर्थ ज्ञान अधिक हो तो वैराग्य दृढ़ हो जाता है ऐसे जो वैराग्य है समूलघातम अपहंतु बिथान समाधि संस्कार क्लेश कर्म आसान मूल के साथ पूरा समूलघातम अपहंतु नष्ट कर दे मूल के साथ वित्थान समाधि संस्कार वित्थान संस्कार समाधि संस्कार पहले वित्त संस्कार को नष्ट करेंगे समाधि के संस्कार को नष्ट कर देंगे क्लेश कर्म आशय कुछ नष्ट कर दे सब कर ले कोई बात नहीं किन्तु सत्व रजस्तम त्रिगुण त्रिगुणात्मक आत्मिका है प्रकृति गुण तो अपने आप तो का अपने कार्य करेंगे चलम चुणवृत्तम गुणा तो सत्यविकार करने छिला अपने आप ही विकार करने वाले स्वभाव उनका गुण है तो अकस्मात आदि समय भी पुरुषों प्रति देहेन्द्र आदि दे ऐसे पुरुष जिसके सब ज्ञान पर वैराग्य हो गया ज्ञान प्रसाद हो गया क्लेश कर्म सब नष्ट भी हो गए फिर भी गुण तो त्रिगुण तीन गुणा है और तो प्रकृति गुण नित्य ही रहते हैं अपने आप ही विकार होते रहते हैं ऐसे पुरुष के प्रति फिर क्यों देहे इंद्रिया नहीं करेंगे ऐसे शकांश उसको उसका उत्तर देते हैं ततः कृता परिणाम क्रम समाप्ति तत ऐसे धर्म में समाधि से क्लेश कर्म वासना के निवृत्ति हो जाने पर कृता हो जाते हैं साधक योगी कृत अर्थ यही ये कृता प्रयोजन अर्थ प्रयोजन प्राप्त कर लिया पुरुषार्थ जो करना था सो सिद्ध कर लिया कृतार्थ हो गए तभी कृतार्थ होता है से कर्म आदि सब आदिवृत्त होने पर ज्ञान पर वैराग्य कृतार्थ हो गया कृतार्थ हो जाने पर गुणा नाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणों में परिणाम होता रहता है ये जो परिणाम क्रम से चलता है परिणाम परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है आगे परिणाम नहीं होता है गुण परिणाम नहीं होने से आगे जन्म नहीं होता है टीका में शीलम इधम गुणा नाम यम प्रतिकृत था तम प्रति न प्रवर्तन ये गुणों का स्वभाव है शीलम इदम गुणानाम ये शील स्वभाव है क्या है अमी गुणा यम प्रतिकृतार्थ जिसके प्रतिकृतार्थ हो गए तम प्रति न प्रवर्तन थे गुण का कार्य है प्रकृति का कार्य है पुरुष को भोग और अपवर्ग देना जब भोग तय करके आगे अपवर्ग ज्ञान से अपवर्ग मिल गया पुरुषार्थ समाप्ति होगी पर वैराग्य होने पर पुरुषार्थ समाप्त होने पर जो कृतार्थ पुरुष है उनके प्रति गुण परिणाम नहीं होता है उनके प्रति गुण में परिणाम कर्म समाप्त हो जाता है परिणाम नहीं होने से आगे जन्म नहीं होता है परिणाम परिणामक्रम तम प्रति न प्रवर्तनते भाष्य में तमेघ से उदयात धर्म मेंदि की उत्पत्ति होने से कृता गुणा परिणामक्रिसमाप्य गुण कृतार्थ होगे भोग अपवर्ग देना ताव दे दिया चरिताथ होगे तीन गुना मिलकर के प्रकृति कहते गुण भी चरितार्थ होगी भोग अपवर्ग देकर के तो गुना में जो परिणाम होता है भोग अपवर्ग देने के लिए ही है दे लेने के बाद परिणाम क्रम परिस परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है तो परिणाम क्रम समाप्त होने पर आगे जन्म नहीं होता है नहीं कृत भोग अपर्गा परिसम क्रम क्षण अपनी अवस्थात्म उत्साह कृतभोगापर्ग भोगस्पवर्ग से भोग कृतो भोगापववर्गो ये ही गुण ते गुणा जो गुण में भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन गुण से सिद्ध हो गया ऐसे जो गुण है परिसाप्त क्रमा परिस क्रम य क्रम से जो परिणाम होता था परिणाम क्रम क्षण समाप्त हो गया तो आगे क्षण में अवस्था तुम न उत्साह एक क्षण भी आगे नहीं रह सकते हैं गुण गुण फिर उसके प्रति परिणाम आरम्भ नहीं करते है तो मुक्त हो जाता है योगी जीवन मुक्त हो जाता है आगे टीका में अत्रांतरे परिणाम क्रम पृछती परिणाम क्रम क्या है परिणाम क्रम समाप्ति होती गुणा में जो परिणाम का क्रम क्रम की समाप्ति हो जाती है तो परिणाम क्रम क्या है ये पूछते हैं परिणाम क्रम क्या है अर्थात को क्रमो नाम गुणों का जो परिणाम होता है उसमें क्रम क्या है उसका उत्तर देते हैं क्षण प्रतियोगी परिणाम पर निर्ग्राहम क्षण प्रतियोगी क्षण क्षण संबंधी क्षण के विरोधी प्रतिक्षण अलग अलग होता है ये गुणों का स्वभाव है क्षण प्रतियोगी क्रम क्षण के प्रतियोगी एक क्षण दूसरे क्षण चलता रहता है क्षण संबंधी है क्रम परिणाम अपरांत निर्ग्राह क्रम होता है कोई वस्तु रखेंगे जितने ही यत्न से रखो बहुत दिन के बाद वो खराब हो जाता है वस्त्र रखते हैं बड़े सजा करके बहुत के बाद अपने आप एक दुर्बल होता है फट जाता है कोई भी वस्तु रखते हैं तो नष्ट होता है ये जो नष्ट होता है देखते हैं ये परिणाम में होता है परिणाम होता है करे पता कैसे जलता है नया नूतन वस्तु रखा आगे देखते हैं वो नष्ट हो जाता है तो परिणाम का में प्रथम अवस्था में क्या में जो होता है अपरांत परिणाम का अपरांत अपरांत परिणाम परिणाम क्रम से होता ही रहता है परिणाम अंत में दिखता फट गया पुस्तक रखते पड़ जाते तो अपरांत से निर्ग्राही होता है क्रम उससे निश्चित तो होता है कि क्रम प्रतीक्षण में ऐसे कुछ कुछ परिणाम होते होते इतने देने के बाद ये फट गया है ऐसा नष्ट हो जाता है टीका में क्षण क्षण अन्य क्षण प्रतियोगी क्षण संबंधी क्षण प्रति क्षण एक क्षण के बाद दूसरा क्षण प्रति संबंधी यसे क्षण प्रति संबंधी ये क्षण प्रतियोगी ये क्रम के प्रतियोगी क्षण एक क्षण एक दूसरा क्षण ऐसे क्षण क्षण एक बाद दूसरा उसके अतिरिक्त इसलिए चलता रहता है यही तो क्रम है पूर्वा परिवार प्रति संबंध हो तो क्षण प्रतियोगी क्रम क्षण प्रचय आश्रय तक क्षण के प्रत्यय आश्रय क्षण का प्रचय समुदाय एक दो तीन चार क्षण चलता है उसका आश्रय होता है क्रम क्षण का समूह जिस समूह वाला परम्परा ये क्रम है बहुत क्षण जिसमें है ऐसे लगातार प्रवाह रूप से चलता है वो क्रम है क्रम वास्तव कोई प्रवाह नक वस्तु नहीं है ये काल्पनिक होता है एक एक क्षण प्रतिक्षण एक क्षण प्रतिक्षण है उसके बाद अन्य क्षण उसके बाद अन्य क्षण इससे चलता रहता है इसका जो प्रवाह ये प्रवाह को कहते क्रम टीका में क्षण प्रचय का आशय नजातु तु क्रम क्रमतरण शक्यो निरूपितुम क्रम का निरूपण नहीं किया जा सकता है क्रम वाले पदार्थ के बिना क्रम वाले पदार्थ क्रम से होने वाले क्षण उनके बिना क्रम का निरूपण नहीं होगा जो प्रवाह है प्रवाही के बिना प्रवाही प्रवाह में रहने वाले जल का प्रवाह चलता है प्रवाह वाला हो गया जल प्रवाही प्रवाही जल के बिना प्रवाह का निरपण नहीं हो सकता है जल चलता रहता है तो प्रवाह दिखता है और जल नहीं तो प्रवाह नहीं रहेगा इस प्रकार सर्वत्र प्रवाह नहीं रहे प्रवाही नहीं, नहीं रहे तो प्रवाह नहीं रहेगा रहे क्रम है कि प्रवाह वो कैसे रहेगा प्रवाही कोई होना चाहिए प्रवाह का आश्रय न जा तो क्रम क्रम बंत क्रम वाले क्रम जिसमें है क्रम वाले क्षणों के बिना क्रम प्रवाह का निर्पण नहीं हो सकता है न चेकस्य क्षण से क्रम एक क्षण का क्रम नहीं होता है अनेक क्षण होने से क्रम होगा तस्मात क्षण प्रचय आश्रय परिशिष्य क्षण प्रचय का आश्रय क्षण समूह का आश्रय जो क्षण का जिसमें क्षण पूर्वापरिभाव होकर रहते उसका नाम क्रम कहते हैं तो चना आत्मा क्षण है क्षण क्षण क्षण क्षण्तर आत्मा यस्य क्रमस्य से सक्रम क्षण आत्मा क्षण के आनतर पूर्वापरिभाव ही आत्मा है स्वरूप ये क्रम है परिणाम से अपरांत अवसान गृहत क्रम जो परिणाम का अवसान परिणाम होता रहता है वस्तु में अंतिम जो परिणाम है अवसान में हो वाले अपरांत प्रारंभ में तो पूर्वांत पहले है आरंभ जो वस्तु है अंत में जो परिणाम होता है अवसान गृहत क्रम उससे क्रम का ग्रहण होता है नहीं अनुभूत क्रम क्षण नवश्य पुराणता वस्त्र से अंत भूत क्रम क्षण नवश्य नवस्य वस्त्रस्य नूतन वस्त्र लाकर रख दिया सुंदर रूप से बड़े अच्छी पेटी में रख दिया नूतन वस्तु रखने के बाद अंत्य पुरानता नहीं भवती प्रतिक्षण में यदि क्रम का क्षण अनुभव नहीं करेंगे प्रतिक्षण उसका कुछ परिणाम नहीं होगा तो अंतिम पुराणता वस्त्र में कैसे आ जाएगी पुराने कैसे हो जाता है बहुत दिन के बाद तो वस्त्र उठाते हैं तो फट जाता है ये नहीं होता है टीका में क्षण अनंत आत्मा परिणाम क्रमे प्रमाण परिणाम का क्रम होता है क्रम से परिणाम होता रहता है इसमें प्रमाण देते हैं क्षण आत्मा अपरा अवसान गृह्य क्रम परिणाम क्रमं क्रम अतिम अतिम से परिणाम से परिणाम क्रम गृह अंतिम ग्रहण होता है टीका वस्त्रस्य प्रयत्न संरक्षित चिरे न पुराणता दृश्य नूतन वस्त्र है प्रयत्न से संरक्षित है प्रयत्न पर सुंदर अच्छी ढंग से रखा रखने पर भी चिरे न बहु दिन रखने पर पुराण हो जाता है ये जो नया वस्त्र रखा था पुराण हो गया एक दो साल में नहीं अधिक साल में पुराण तो हो ही जाता है स्वयं परिणाम से ये परिणाम का अपरांत हुआ पूर्व के अभिषेक अपरांत में है परिणाम ऐसे चलता रहता है पुराना हो गया नष्ट हो जाता है परवसान समाप्ति परिणामों की समाप्ति तेना परिणाम से क्रम उससे परिणाम का क्रम जाना जाता है गृहित तो होता है कैसे ततः प्रागपे पुराणत सुच्छन, स्थूल, अनुमियते। अपरांत, अपरांत परिस हो जाती है क्रम उससे परिणामस्य से अनुमियते। परिणाम का क्रम अनुमित होता है परिणाम क्रम अनुमित होता है मतलब उसके पहले भी पुराणता शुरू से शुरू हो गया हो गई पुराणता का आरंभ हो गया है पहले सूक्ष्मतम अत्यंत सूक्ष्मतम पुराण हुआ था देखने से पता नहीं चलता है अभी लाया बाद में देखा दो जी दे, एक दो दिन दस आठ दिन महीना दो महीना के बाद ऐसे नूतन है नूतन दिखता है इसमें परिणाम हुआ है परिणाम सूक्ष्मतम परिणाम फिर थोड़ा सूक्ष्मतर परिणाम फिर सूक्ष्म सूक्ष्म परिणाम अनुभव हुआ थोड़े एक दो साल में उसके पहले भी सूक्ष्मांतर उसके पहले सूक्ष्मतम परिणाम हुआ था सूक्ष्म परिणाम क्या था स्थूल परिणाम होगा फिर स्थूलतर परिणाम फिर बाद दे में देखा बहुत परिणाम दिखता है ये जो परिणाम में सूक्ष्मतम सूक्ष्मांतर सूक्ष्म स्थूल स्थूलतर उत्यादि इनका पर्वा परम अनुमीय एक क्रम से अंतिम में समाप्ति परिणाम से अनुमान करते पूर्व पहले सूक्ष्म सुख्षंता। परिणाम सूक्ष्मतम परिणाम हुआ उसके बाद सूक्ष्म उसके बाद स्थूल अंतिम स्थूलतर स्थूलतम परिणाम ये पर्वापर्यम अनुमती इसको ही दिखाते ततिरेक एत मुखे न दर्शे थे व्यतिरेक द्वारा विपरीत कथन के द्वारा स्पष्ट दिखाते नहीं नहीं अनुभूत क्रम क्षण नवश्य पुराणता अंत होती यदि क्रमोक्षण का अनुभव नहीं होता नूतन वस्त्र में अंत में पुराणता कैसे आ जाएगी पुराना होने पर निश्चित होता है प्रत्येक प्रतिक्षण का अनुभव क्रम हुआ था वस्त्र में <coughs> अनुभूत का अर्थ अप्राप्त क्रम जो कर्म क्षण को प्राप्त नहीं करता है सा तथोता पुराणता इस पुराणता में क्रम प्राप्त नहीं हो क्रम क्षण के बिना पुरानता कैसे होगी नम प्रधान से न संभवती किंतु ये जो क्रम को हाथ दिया परिणाम होता है करके गुण में तो बता दिया प्रधान में नहीं होगा तस नित्यवाद प्रधान त तो नित्य है तरीम नहीं होगा नित्य इतना चयते उत्तर निम दृष्ट नित्य में भी क्रम दिखा गया है नित्य में क्रम है टीका नित्य न्यु बहुवचना दिया वहुचने ना सर्वनित्य सर्वनता क्रमस्य से प्रति प्रतिजानीते प्रतिज्ञान करते भगवान भाष्यकार प्रतिज्ञा करते क्रमस्य क्रम सारे नित्य पदार्थ में व्यापक है सब नित्य पदार्थ में क्रम होता है तत्र प्रकार तकारभेद दर्शि न्यव्या उपपादयति नित्य में दो प्रकार नित्य भी बताएंगे दो प्रकार नित्य देखा करके निव्या क्रमशः क्रमश नित्यव्याव्यापकता नित्य में सर्वत्र नित्य में क्रम है यही उपादन करते दई भाष्य में द्वैचेय नित्यता नित्यता दो प्रकार है दो प्रकार कैसे कूटस्थ नित्यता परिणाम नित्यता च वेदांत में तो कूटस्थ ब्रह्म ही नित्य है जिसमें परिणाम होता है वो नित्य नहीं नष्ट हो जाता है विनाशी है किंतु सांख्य योग दर्शन में मानते हैं कूटस्थ नित्य कूटस्थ और नित्यते एक है आत्मा इसमें कोई नहीं ठीक को है आत्मा को मानते हैं मत में वो बात अलग किंतु नित्य है नित्य है आत्मा एक हो अनेक हो और दूसरा नि, दूसरी नित्यता है परिणाम नित्यता परिणाम होता है फिर भी नित्य है परिणाम नित्यता दो प्रकार नित्य हुआ टीका में ननु नु कूटस्थम स्वभाद अप्रच्युतम अस्तुनित्यम जो कूटस्थ है स्वभाव से प्रच्युत नहीं होता है कूटवत निर्विकार नहीं तिष्ट अपने स्वरूप में रहता है तो, तो नित्य हो जाएगा अस्तुनित्यम परिणामी सदैव स्वरूपाच्यवमान कथम नित्यम जो परिणामी वो तो परिणाम होता है रहता है हमेशा ही स्वरूप से च्युत होकर के कुछ न कुछ परिवर्तन होता है वो कैसे नित्य होगा ऐसे संकाहन से उत्तर देते हैं भाष्य में तत्र कूटस्थ नित्यता पुरुष कूटस्थ नृत्य कौन है पुरुष और कूटस्थ नित्यता किसमें रहेगी पुरुषस्य से कूटस्थ नित्यता परिणाम नित्यता गुणानाम गुण में परिणामी नित्यता नित्य गुना नित्य है उनका परिणाम होता है परिणामी किंतु नित्य है परिणामी नित्य कैसे है परिणाम होता है तो नित्य कैसे होगा इसलिए कहते यिणम्य माने तत्व न विहनते त्यम जिसके परिणाम होने पर भी स्वभाव नष्ट नहीं होता है गुण रहता है तो वही नित्य है उभय से तत्वअभिघात नित्यतम दोन परिणामी हो कुटस्थो हो तत्व से का घात नहीं होता है नाश नहीं होने से नित्य है टीका में धर्म लक्षण अवस्था नाम उदय व्य धर्म धर्मिनस्तु तत्वाद अभिघाते वेदी <okus> परिणाम पहला आया था धर्म लक्षण अवस्था परिणाम धर्म एक परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम धर्म परिणाम में घटा आदि धर्म बनता है धर्मी अमृत अथवा धर्मी सुवर्ण उसमें धर्म परिणाम होता है कटक कुंडलादि और लक्षण परिणाम वर्तमान अतीत भविष्य लक्षण है वर्तमान लक्षण है अतीत अनागत और अवस्था परिणाम नूतन पुरातन आदि ये जो परिणाम है धर्म लक्षण अवस्था रूप परिणाम उदय व्यय धर्म उत्पत्तिनाशवा धर्म हे धर्मलक्षणवस्था धर्मलक्षणवस्था सब उदय व्ययति विनाश है उत्पत्ति विनाश बा वाला है धर्मी मृत्युशुभना धर्मीन तत्वादिघाते धर्मी तत्व है सुवर्ण है तोड़ करके कटक कुंडल मुकुट अलग, अलग अलग बनाने पर भी वो तो धर्म सुवर्ण रहता है धर्म अपने सुवर्ण तत्व से प्रचुता नहीं होने से परिणाम होने पर भी धर्मी नित्य है अथ किम परिणाम अपरांत निर्ग्राह सर्वक्रम से नित्या अभी क्रम का निर्ग्राह कर्म का निश्चय होता है परिणाम के अपरांत अंतिम परिणाम परिणाम की समाप्ति से क्रम का निश्चय होता है तो जितने क्रम सर्वत्र क्या परिणाम अंतिम में परिणाम से क्रम का ग्रहण होगा इसका उत्तर देते तत्र न्या तुण धर्मिसु बुद्धियादिशु भाष्य में तत्र तुण धर्मसु बुद्धियादिशु परिणाम अपरांत निर्ग्राहग्राह्य क्रम लब्ध परिवसान न्यु धर्मिस गुणेश लब्ध परिवसान कूटस्थनीसु सर्पमात्रति मुखुर सर्प आ ग्रामेण अनुभत पूर्ण मद